महाभारत आश्वेधिक पर्व वैष्णवधर्म पर्व अध्याय बयानबे भगवान के उपदेश का उपसंहार और द्वारिकागमन युधिष्ठिवाच देशते विप्रिय संयुक्त कालधर्मा शरीर नाशे समाप्ते कथम प्रे तत्व युधिष्टि ने पूछा भगवान यदि कोई ब्राह्मण परदेश गया हो और वहीं काल की प्रेरणा से उसका शरीर नष्ट हो जाए तो उसकी प्रेत क्रिया अर्थात अंत्येष्ट संस्कार किस प्रकार संभव है श्री भगवान वाच श्रूयताम आहिताग्ने तथा भूतस्य सत्याथ बृंदई प्रतिमा कर्तव्य कल्पचोित श्री ने कहा राजन यदि किसी होते ब्राह्मण की इस प्रकार मृत्यु हो जाए तो उसका संस्कार करने के लिए प्रेत कल्प में में बताए अनुसार उसकी उचित है त्रीणीष्ट शान्याहुअस्थिन्य युधिष्ठिर तेसा विकल्पना कार्याम युधिष्ठिर मनुष्य के शरीर में तीन सौ साठ हड्डियाँ बताई गई हैं, उन सब के शास्त्रोक्त रीति से कल्पना करके उस प्रतिमा का दाह करना चाहिए युधिष्ठिर विशेष तीर्थम सर्वेश अनुग्रह भक्ता नाम तारणार्थम तो वक्त मर्ति धर्म युधिष्ठिर ने पूछा भगवान जो भक्त तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हो उन सबको तारने के लिए कृपया किसी विशेष तीर्थ का धर्मानुसार वर्णन कीजिए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 तपस्तीर्थम दया तीर्थम शीलम तीर्थम युधिष्ठिर अल्पसंतोषक तीर्थम नारी तीर्थम पतिव्रता युधिष्ठिर तप दया शील थोड़े में संतोष करना ये सद्गुण भी तीर्थस्वरूप में ही है तथा पतिव्रता नारी भी तीर्थ है संतुष्टो ब्राह्मणस्तीर्थम ज्ञान वा तीर्थ मुच्यते मद्भक्ता सत्तम तीर्थ विशेषतः संतोषी ब्राह्मण और ज्ञान को भी तीर्थ कहते हैं मेरे भक्त सदैव तीर्थ रूप हैं और शंकर के भक्त विशेषतया तीर्थ हैं यतस्तीर्थम विद्वांस तीर्थम उच्यते शरण्य पुरस्ती अभयम तीर्थ मुच संन्यासी और विद्वान भी तीर्थ कहे जाते हैं दूसरों को शरण देने वाले पुरुष भी तीर्थ हैं जीवों को अभयदान देना भी तीर्थ ही कहलाता जाता है त्रैणो क्यम न नुतचन न दिवाजिति भारात त्रहु उद्वेग शुद्ध लंघनात् मैं तीनों लोगों में उद्वेग शून्य हूँ दिन हो या रात मुझे कभी किसी से भी भय नहीं होता किंतु शुद्र का मर्यादा भंग करना मुझे बुरा लगता है न भयम देव दैतेभ्यो रक्षोभ्यव निप शुद्र वक्त ब्रह्म भयम तो मम सर्वदा राजन देवता दैत्य और राक्षसों से भी मैं नहीं डरता परंतु शुद्र के मुख से जो वेद का उच्चारण होता है उससे मुझे सदा ही भय बना रहता है तस्मा प्रणवम शुद्रो मन्ना कृत प्रणवम ही परम लोके ब्रह्म ब्रह्म विदु विदुहु इसलिए शुद्ध को मेरे नाम का भी प्रणव के साथ उच्चारण नहीं करना चाहिए क्योंकि वेद वेदता विद्वान इस संसार में प्रणव को सर्वोत्कृष्ण मानते हैं दुज शुश्रूषण धर्म शुद्राणाम भक्ति तोमयी शूद्रमु में भक्ति रखते हुए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करे यही उनका परम धर्म है जिज सुश्रूषया श्रुद्र परम श्रेयोधि गतिज सुश्रूषणा दंड्यान्ना शुद्र से निष्कृति द्विजों की सेवा से ही शुद्र परम कल्याण के भागी होते हैं इसके सिवा उनके उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है श्रेष्ठा पितामह शुद्रम अभिभूतम तुतामी शत्रूषण धर्म शुद्राणाम प्रयुक्तवान नस्यामवा शुद्र से द्विजभक्ति ब्रह्मा जी ने शूद्रों को तामस गुणों से युक्त उत्पन्न करके उनके लिए द्विजों की सेवारूप धर्म का उपदेश किया बीजों की भक्ति से शुद्र के तामस भाव नष्ट हो जाते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम जो मे भक्त्या प्रयक्ति तदहम भक्तुपहृतम मूर्धनाम गृहनाम शुद्रत शुद्र भी यदि भक्तिपूर्वक मुझे पत्र पुष्प फल अथवा जल अर्पण करता है तो मैं उसके भक्तिपूर्वक दिए हुए उपहार को सादर शीश चढ़ाता हूँ अग्रजो वापियपन्वित यदि माम सत्यम ध्याप प्रमुच्यते संपूर्ण पापों से युक्त होने पर भी यदि कोई ब्राह्मण सदा मेरा ध्यान करता रहता है तो वह अपने संपूर्ण पापों से छुटकारा पा जाता है विद्याभनयपन्ना ब्राह्मणा वेदपारगा मयि भक्तिम कुरे चाण्डालाधु साहिते विद्या और विनय से संपन्न तथा वेदों के पारंगत विद्वान होने पर भी जो ब्राह्मण मुझ में भक्ति नहीं करते वे चांडाल के समान है वृथा दानम वृथा तप्तम वृथेठम वृथावतम वृथातिथ्यम चौन भक्तो मम द्विजः जो द्विज मेरा भक्त नहीं है उसके दान तप यज्ञ होम और अतिथि सत्कार ये सब व्यर्थ हैं स्थावरे जंगम एवा सर्वभूतेश पाण्डव समत्न यदा कुभक्तौ मित्र सत्र पाण्डुनंदन जब मनुष्य समस्त स्थावर जंगम प्राणियों में एवं मित्र और शत्रुओं में समान दृष्टि कर लेता है उस समय वह मेरा सच्चा भक्त होता है अनिशंहि चथा सत्यम तथा जवम अद्रोहश्व भूताना मद्गता व्रत नृप राज्रूरता का अभाव अहिंसा सत्य सरलता तथा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना यह मेरे भक्तों का व्रत है नम्त्यो ब्रूयान्वद्भक्तृद्धियान्व तस् क्षया भमल्लोका स्वस्या पार्थिव पृथ्वीनाथ जो मनुष्य मेरे भक्त को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता है वह चांडाल ही क्यों न हो उसे अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है किम पुनर्यह जजंतमाम सदारम्भिपूर्वकम मद्भक्ता मद्गथ प्राणा कथयंत माम सदा फिर जो साक्षात मेरे भक्त हैं जिनके प्राण मुझ में ही डगे रहते हैं तथा जो सदा मेरे ही नाम और गुणों का कीर्तन करते रहते हैं वे यदि लक्ष्मी सहित मेरी विधिवत पूजा करते हैं तो उनकी सद्गति के विषय में क्या कहना है बहुवर्ष सहस्त्राणी तपस्त तपति यो नरह नासव पद्म मद भक्त अन्न को हजार वर्षों तक तपस्या अनेकों हजार वर्षों तक तपस्या करने वाला मनुष्य भी उस पद को प्राप्त नहीं होता जो मेरे भक्तों को अनायास ही मिल जाता है मेह तस्मा राजेन्द्र ध्यान नि अवापस ततः सिद्धिम दक्षत्य परम इसलिए राजेन्द्र तुम सदा सजग रहकर निरंतर मेरा ही ध्यान करते रहो इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और तुम निश्चय ही परमपर का साक्षात्कार कर सकोगे ऋग्वेद नोता चुना सा साम चोद गाता भेदेन चोदगाता पुण्यनाभीष्टुवती मथर्वशा चर्वण्विजा सुमती सतम जो मे वै भागवता स्मृता जो हूता बनकर ऋग्वेद के द्वारा अधर्व अधर, अध्य होकर यजुर्वेद के द्वारा उद्गाता बनकर परम पवित्र सामवेद के द्वारा मेरा स्तमन करते हैं तथा तो अथर्वेदी द्विजों के रूप में जो अथर्ववेद के द्वारा हमेशा मेरी स्तुति किया करते हैं वे भगवद भक्त माने गए हैं वेदाधीना सदा यज्ञाधीना दैवता देवता ब्राह्मणाधीना तस्मा विप्रा सुदता यज्ञ सदा वेदों के अधीन है और देवता यज्ञों तथा ब्राह्मणों के अधीन होते हैं इसलिए ब्राह्मण देवता है अनाश्रितोच नियम मुख्य महाश्रम रुद्रम सामश्रिता देवा रुद्रो ब्राह्मण महाश्रित किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचे नहीं चढ़ सकता अतः सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए देवता लोग भगवान रुद्र के आश्रय में रहते हैं रुद्र ब्रह्मा जी के आश्रित है ब्रह्मा माश्रितो राज कचिदुपाश्रिता ममश्रयो न कस्ित् तो सर्वेशा आश्रय ब्रह्मा जी मेरे आश्रय में रहते हैं किंतु मैं किसी के आश्रित नहीं हूँ राजन मेरा आश्रय कोई नहीं है मैं ही सबका आश्रय हूँ एवे तन्मय आप्रोगतम रहस्यमृधम उत्तम हम धर्म प्रिये नित्यम राजन नाचर राजन इस प्रकार ये उत्तम रहस्य की बातें मैंने तुम्हें बताई है क्योंकि तुम धर्म के प्रेमी हो अब तुम इस उपदेश के ही अनुसार सदा आचरण करो कुरु इद् पवित्रख्या पुण्यम वेदेन स पठेन माकम धर्मी पांडवधर्मो वर्धते तस्या बुद्धिश्चा प्रतीदति पापय च चर्धते य पवित्र आख्यान पुण्यदायक एवं वेद के समान मान्य पांडुनंदन जो मेरे बताए हुए इस वैष्णव धर्म का प्रतिपादित प्रतिदिन पाठ करेगा उसके धर्म की वृद्धि होगी और बुद्धि निर्मल साथ ही उसके समस्त पापों का नाश होकर परम कल्याण का विस्तार होगा एतत् पुण्यम पवित्रम च पापनाशनमुत्तम श्रोतव्यम श्रद्धयायुक्त श्रोत स विशेषतः यह प्रसंग परम पवित्र पुण्यदायक पापनाशक और अत्यंत उत्कृष्ट है सभी मनुष्यों को विशेषतः श्रोत्री विद्वानों को श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करना चाहिए श्रावेद्यस्तम भक्त्या प्रयथ कृष्ण होतीवाम साग छेन्म सायुझ्यम नात्र कार्याचारण जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनता सुनाता और पवित्र चित्त होकर सुनता है वह मेरे सायुज्य को प्राप्त होता है इसमें कोई शंका नहीं है यस्तेम श्राव्य श्राद्धे मद्भक्तौ मत्परायण पितर तस् तृप्यंती या वाभूत संपलव मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाला जो भक्त पुरुष श्रद्धा में श्राद्ध में इस धर्म को सुनाता है उसके पितर इस ब्रह्मांड के प्रलय होते होने तक सदा तृप्त बने रहते हैं वैश्पावाच शुवा भागवतान् धर्मा साक्षा वैष्णोजगद्दुरोनसो भूत चिंतनोद्भुता कथा ॠष पांडवास्तव प्रणय मुस्त जनार्चन पूजयामासोविंद धर्मपुत्र पुनः पुनः वैश्वपाजी कहते हैं जन्मे जय साक्षात्ष्णुस्वरूप जगदगु भगवान श्रीकृष्ण के मुखसे भागवत धर्मों का श्रवण करके इस अद्भुत प्रसंग पर विचार करते हुए ऋषि और पांडव लोग बहुत प्रसन्न हुए और सबने भगवान को प्रणाम किया धर्मनंदन युदिष्ठि ने तो बारंबार गोविंद का पूजन किया देवा ब्रह्मष्य सिद्धा गंधर्वा सरस तथा ऋषिय महात्मा गुहय का भुज का तथा बालकल्या महात्मा जोगिदर्शि तथा भगवता चाप कालासका कौतूहल सयुक्ता भगवद्व परम पुण्यम वैष्णवमं धर्म शासन विमुक्त समृताः पुहतास्ते समृताक्षण दिवता ब्रह्मर्षि सिद्धगंधर्अप्सनाय ऋषि महात्मा गुह्यकसर्प महात्मा बालखिल्य तत्वर्शी योगी तथा पंच्याम उपासना करने वाले भगवत भक्त पुरुष जो अत्यंत उत्कंठित होकर उपदेश सुनने के लिए पधारे थे इस परम पवित्र वैष्णव धर्म का उपदेश सुनकर तक्षण निष्पाप एवं पवित्र हो गए सब में भद भक्ति उम्र पड़ी प्रणम्ब्य श्रेसा वैष्णव प्रतिनंद चाकथा फिर उन सब ने भगवान के चरणों में दस्तक झुका प्रणाम किया और उनके उपदेश की प्रशंसा की दृष्टारो द्वारकायाँ वही व्यम सर्वे जगदुर मनसो यण सह सर्वे ऋषिगणाराजन जयो स्व स्व निवेशनम तिर भगवान अब हम द्वारिका में पुनः आप जगद्गुरु का दर्शन करेंगे यो कहकर सब ऋषि प्रसन्न चित्त हो देवताओं के साथ अपने अपने स्थान को चले गए गते सुते सुु केशव केश सस्म दारूक सह समीपस्थो स्तु तो या दा प्रभिराजन उन सबके चले जाने पर केशनीसूदन भगवान श्रीकृष्ण ने सार्थकी सहित दारूक को याद किया सारथी दारुक पास ही बैठा था उसने निवेदन किया भगवान रथ तैयार है पधारिए पधार्यतो वैस बदना पांडवा पुरुषोत्तम अंजलिध्या नेत्रे रसोपरिप्लत सतम कृष्ण गोचुरार्तरास्ताम यह सुनकर पांडवों का मोह उदास हो गया उन्होंने हाथ जोड़कर सिर से लगाया और वे आसू से भरे हुए नेत्रों से पुरुषोत्तम कृष्ण की ओर एकटक देखने लगे किंतु अत्यंत दुखी होने के कारण उस समय कुछ बोल न सके कृष्णोपी भगवान देव प्रथा मामंत्र चार्थवत नेतराष्ट्रम च कांधारी मिथुनम द्रौपदी तथा कृष्णद्वैपाय समृषिणस मंत्रिण सुभद्रा उत्तरां सुभद्रामत्मजयुता नि आरोम देवेश्वर भगवान श्रीकृष्ण भी उनकी दशा देख कर दुखी से हो गए और उन्होंने कुंती धृतराष्ट्रधारी विदुर द्रौपदी महर्षि व्यास और ऋषियों एवं मंत्रियों से विदा लेकर सुभद्रा तथा पुत्र सहित उत्तरा की पीठ पर हाथ फेरा और आशीर्वाद देकर वे उस राजभवन से बाहर निकल आए और रथ पर सवार हो गए वाज वाजभी सैभ्य सुग्रीव मेघपुष्प बलाह कई युक्तम तो जज भूतेन अप पथकेन्द्रेन धीमता उस रथ में सैभ्य सुग्रीव मेघपुष्प और बलाहक नाम वाले चार घोड़े जुते हुए थे तथा बुद्धिमान गरुण का ध्वज फहरा रहा था अण्वाराप्येण प्रेमणा राजा युधिष्ठि असूयताुक सूतसतम अभिशून प्रतिजग्राह स्वयं के राजा उसमें भी प्रेमवश भगवान के पीछे पीछे स्वयं भी रथ पर जा बैठे और तुरंत ही श्रेष्ठ दारूकुर् सारथी के स्थान से हटाकर उन्होंने घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले ली उपारुह अर्जुनश्चापी चामम शुभम रुक्म दंडम बृहन्मूर्धि दुधावा भी प्रदक्षिण फिर अर्जुन भी रथ पर आरूढ़ हो स्वर्ण दंडयुक्त विशाल छबर हाथ में ली दाहिनी ओर से भगवान के मस्तक पर हवा करने लगे तथा भीमसेनों रथमाररू्य वीर्जमान छत्रम सतसलाकम च दिव्यमल्योपशोभित इसी प्रकार महाबली भीमसेन भी, भी रथ पर जा चढ़े और भगवान के ऊपर छत्र लगाए खड़े हो गए वह छत्र कमानियों से युक्त तथा दिव्यमालाओं से सुशोभित था वैधुर्यमणिदंड चम चाबी कर विभूषित दधारत तथार उसका ढिंडा वैधुर्यमढ़ि का बना हुआ था तथा तो सोने की झालरें उसकी शोभा बढ़ा रही थी भीमसेन ने सार्गधनुष धारी कृष्ण के उस छत्र को शीघ्र ही धारण कर लिया उपारुह्य रथम शीघ्र नकुल सहदेव से जनार्दनम नकुल और सहदेव भी अपने हाथों में सफ़ेद संवर लिए शीघ्र रथ पर सवार हो गए और भगवान जनार्दन के ऊपर ढुलाने लगे भीम से नर्जुन से जमानवप्य ऋसूदन अहो ऋष्टो नो कृष्ण आशब्द इति हर्षिता इस प्रकार युधिष्ठिर भीमअर्जुन नकुल और सहदेव ने हर्ष पूर्वक श्री कृष्ण का अनुसरण किया और कहने लगे आप मत जाइए त्रियो तो त्रियोजन पर पांडवान विषज्य कृष्णस्ता धर्वान प्रणतान द्वारकाम तीन जोजन चौबीस मील तक चले आने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों में पड़े हुए पांडवों को गले से लगाकर विदा किया और स्वयं द्वारका को चले गए तथा प्रणम्य गोविंदम तदा प्रभृत पांडवाह कपिलाध्यान दान आड़ि ददुर धर्म इस प्रकार भगवान गोविंद को प्रणाम करके जब पांडव घर लौटे उस दिन से सदा धर्म में तत्पर रहकर कपिला आदि गवों का दान करने लगे मधुसूदन वाक्यान स्मृत स्मृत्वा पुनः पुनः मनसा पूजे आमा हृदय स्थानी पांडवा वे सब पाण्डव भगवान श्री कृष्ण के वचनों को बारम्बार याद करके और उनको हृदय में धारण करके मन ही मन उनकी सराहना करते थे युद्ध धर्म आत्मा हृदय तद भक्त तन्मना युक्त तद्याजी भवतः धर्मात्मा युधिष्ठिर ध्यान द्वारा भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके उन्हीं के भजन में लग गए उन्हीं का स्मरण करने लगे और योग युक्त होकर भगवान का यजन करते हुए उन्हीं के परायण हो गए ये श्री भागवते श्री महाभारती महा आश्वेद के परमि अनुगीता परमि नकुलोपाख्या दिन तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में नकुलोपाख्यान विषयक बानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ